Oh, नमो नमः मन्त्रपाठः वा वह तेजस्वीनावधीतमस्तु मेद विषा वह ओ शांति शांति शांति हाजी हमने सूत्र के कुछ उदाहरणों को सिद्ध किया है भागा भागा के समान जितने भी शब्द हो सकते हैं उनको उसके बाद नायक दूसरा शब्द था और नायका के समान जितने भी शब्द हो सकते उनका और नायक और नायका में एक अलग प्रकार का शब्द था कारका उसको भी सिद्ध किया है कारका हारका इस प्रकार से अब तीसरा प्रयोजन वृद्धि रादेश का तीसरा प्रयोजन आज करेंगे तो परिशिष्ट निकालिए पृष्ठ संख्या पांच सौ भाष्य में प्रथमावृत्ति भाष्य में पांच सौ बासठ पृष्ठ संख्या है सूत्र प्रयोजन को दिखा रहे हैं उदाहरण है हमारे सामने शालीय शालीय यह उदाहरण है इस उदाहरण में वृद्धि रादेश सूत्र का इतना ही कार्य है कि शाला शब्द के शाला शब्द के आदि का आदि जो आ है आकार की वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा होकर शाला में शाह आदि में शाला शब्द में अंत में भी आ, आकार है और आदि में यानी पहले वर्ण आदि कहते हैं प्रथम वर्ण और ला जो है वह अंतिम वर्ण दो ही शब्द हैं तो पहला वर्ण अनेक शब्द हो तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि आदि और अंत तो यहां पर भी आदि अंत दो में भी देख सकते हैं आप शाह आदि है ला जो है अंत है तो आदि अक्षर में जो दीर्घ आकार है यह क्या है यह वृद्धि है तद्भाविता अतद्भाविता वर्णना वृद्धि संज्ञा केशा आई औ आई औेषा वर्णना कीदृशवर्ण तद्भाविता अतद्भाविता तद्भावित का मतलब है जिनको उत्पन्न किया जाता है विधि के माध्यम से विधि के माध्यम से जैसे कि आपने अतउपध्या इस सूत्र से वृद्धि को उत्पन्न किया था भागा में आवर्ण को उत्पन्न किया था अचौनीति इस सूत्र से नायका में आपने वृद्धि को उत्पन्न किया था यह है तद्भावित उत्पन्न निष्पन्न और यहां अतद्भावित है यानी यह पहले से है उत्पन्न नहीं किया जा रहा है किसी विधायक सूत्र से जैसे अतोपाध्याय यह विधायक है विधान करने वाला है वृद्धि को उत्पन्न करने वाला है अचौनीति यह वृद्धि को उत्पन्न करने वाला सूत्र है ऐसे किसी सूत्र से हम वृद्धि को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं यह पहले से ही है इसको कहते हैं अतद्भावित अनिष्पन्न यानी जो पहले से विद्यमान है तो शाला शब्द में आदि वर्ण वृद्धि है पहले से ये अतद्भावित वृद्धि है तो सूत्र कहता है वृद्धि किसे कहते हैं तो वृद्धि रादेश वृद्धिराधेज आई औत तदभाविता नाम अतदभाविता वर्णा नाम वृद्धि संज्ञा बहुत अत जिसको उत्पन्न नहीं किया गया शाह में आकार यह वृद्धि है तो कहता है शाला शब्द के आदि आवर्ण की वृद्धिरादेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा होकर शाला की वृद्धिर यस्य अचामादि यह जो सूत्र है इससे वृद्ध संज्ञा होती है यानी जिसकी वृद्धि संज्ञा होती है उसी का एक अलग नाम दूसरा नाम दूसरा नाम रख रहे हैं वृद्ध वृद्ध का मतलब होता है वैसे बूढ़ा व्यक्ति रूढ़ अर्थ में यहां पर वृद्ध शब्द बूढ़ा अर्थ में ही है एक प्रकार से यानी पहले से ही है अभी नया उत्पन्न तो किया नहीं है इसलिए वृद्ध है जो पहले से जिसको पुराना कहते ईश्वर कैसा है वृद्ध है बहुत पुराना है वेद में भी कहता है कहा कह, जाता है शास्त्रों में आता है पुराना ईश्वर पुराना है बहुत पुराना है वृद्ध है युवा भी है वह वृद्ध भी है युवा है सब कुछ है लेकिन जिस अर्थ को लेकर के हम वृद्ध कहेंगे पुराना अर्थ को बताना ही है तो उसको वृद्ध कहेंगे ईश्वर को और वर्तमान में हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं अभी अभी हमने प्रत्यक्ष किया अभी अभी ईश्वर को जाना बिल्कुल युवा है तो ईश्वर तो युवा भी है वृद्ध भी है सब कुछ है ईश्वर तो बालक भी है किशोर भी है युवा भी है प्रौढ़ भी है वृद्ध भी है सब कुछ है तो यहां पर कहा जा रहा है इसका दूसरा नाम जो वृद्धि है उस वृद्धि को ही दूसरा नाम दिया है वृद्ध अभी प्रक्रिया में आगे चल करके हम इसको समझेंगे यहां संक्षेप से बता रहा हूं मैं आपको तो कहते हैं शाला शब्द में शाला के आदि आवर्ण की वृद्धि संज्ञा हो रही है वृद्धि वृद्धिरादेश से और वृद्धि संज्ञा होने के कारण से एक सूत्र आता है वृद्धि यश इस सूत्र से उसका दूसरा नाम दे दिया है वृद्ध तो उसकी वृद्ध संज्ञा होती है वृद्ध संज्ञा होने से उसका प्रयोजन दिखाना पड़ता है यानी वृद्ध संज्ञा वृद्ध नाम रख करके कोई कार्य दिखाना पड़ता है तो कार्य दिखाया जा रहा है तो जिसकी वृद्ध संज्ञा होती है उस वृद्ध संज्ञा के होने से वृद्धाच्छ वृद्धा एक सूत्र है उस सूत्र से छह प्रत्यय होता है और उस छह प्रत्यय होकर के शालीय शब्द बनता है तो शाला शब्द में वृद्धि आदेश का इतना ही प्रयोजन है कि शाला शब्द को देख करके हम यहां पर शाला में आदि में जो आकार है उसको हम वृद्धि कहते हैं और उस वृद्धि को ही वृद्ध संज्ञा दे करके आगे का काम करते हैं तो शाला शब्द को देख करके ही आदि को वृद्ध वृद्धि नाम दे दिया हमने क्योंकि वह वृद्धि संजक है आप यह पूछ सकते हैं तो अंत में भी तो आकार है उसको भी तो वृद्धि वृद्धि वृद्धि कह सकते हैं कह सकते हैं लेकिन कोई कार्य हो तो कह सकते हैं जहां कार्य नहीं है तो उसको हम उसको वृद्धि नाम देकर के क्या करेंगे अगर आप में से किसी के मन में ये आ रहा हो शाला में तो अंत में भी तो वृद्धि है हाँ है पर उसको वृद्धि बोल करके उसमें कोई काम नहीं करना है हमको काम तो आदि में करना है आदि में काम करना इसलिए आदि वाले आवरण को ही वृद्धि बोल करके उसके आगे काम किया जा रहा है उसके आधार पर काम किया जाता है हाजी इसका प्रयोजन स्पष्ट हो रहा है आप सबको हाँ जो जिनको स्पष्ट है तो वो लिख सकते हैं हाजी वो मैं ऐसा कह के और जिनको स्पष्ट नहीं है तो प्रश्न कर सकते हैं ओम अब हम आगे हाजी अत्र उपधा कुत्री उपधा या उपधा का कोई काम नहीं है जहां उपधा का काम होगा वहां उपधा का होगा यहां उपधा का कोई काम नहीं है अगर आप उपधा अगर देखना ही है तो शाला में जो लकार है वो उपधा है अलोन्त्यात पूर्व उपधा से अगर आपको उपधा ही देखना है बिना काम के वैसे ही अगर उपधा किसको कहते हैं तो अलौंतिया पूर्व उपधा शाला में जो लकार है वह उपधा है आपने एक बार पूछा था कि क्या आ, आ, आ, अच्छी ही उपधा होते हैं हल उपधा नहीं होते हैं तो प्राय हम अभी जान तक हमने पढ़ा वहां तक तो स्वर थे आगे जाकर के हल्का भी उपधा आ जाएगा आपके सामने हां जी राजेश जी तो शाला में शामी वृद्धि किस सूत्र से मानी इन्होंने? नहीं वृद्धि से शाला में आ, आ को वृद्धि माना है क्योंकि आ, आ, सूत्र जो आता है ना वृद्धि अचाम आदि अचों के मध्य में आदि अच में जहां वृद्धि हुई है उसी को वृद्ध संजार करता है इसलिए हम आदि को मानते हैं एक सूत्र है उसको देख करके हमको समझना होता है एक सूत्र कहते हैं शब्द अचों के बीच में आदि अच की वृद्धि जहां आपने की है उसको हम वृद्ध नाम देते हैं सूत्र कहता है अचों के बीच में मतलब कई अच है उन अचों के बीच में आदि जो अच है जिसकी आपने वृद्धि वृद्धि संज्ञा की है उसी को हम वृद्ध नाम दूसरा देते हैं इसका मतलब है हमको आदि में देखना है ऐसा आपको अनुमान करना है जब सूत्र ये कहता है अचों के बीच बीच में आदि वर्ण को जो आदि वर्ण जो वृद्धि है उसको वृद्ध नाम दिया जाता है इसका मतलब हमने आदि में वृद्धि माना है अंत में भी वृद्धि है लेकिन वहां कोई काम नहीं करना है, उसको वृद्धि कहेंगे लेकिन वहां कोई काम नहीं करना जब हम ये कहते हैं अचों के बीच में आदि अच को आपने जो वृद्धि नाम दिया है उस वृद्धि को हम वृद्ध नाम रखते हैं फिर उसके आधार पर आगे काम करेंगे तो जब सूत्र ऐसा कहता है तो हमको आदि में वृद्धि समझना है हाँ जी राज आगे बढ़ते हैं हमारे सामने शब्द है उदाहरण है शालीय शालीय शब्द है शालीय बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इस प्रकार के शालीय शाला कहते हैं भवन को जैसे आप कहते हैं ना पाठशाला यज्ञशाला गोशाला ऐसे शाला शब्द बोलते हैं ना शाला भवन को कहते हैं मकान को कहते हैं घर को कहते हैं बड़े बड़े जो भवन होते हैं अट्टालिकाएं कहते हैं उपनिषेदों में आते हैं बहुत बड़े बड़े बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं किसी ऋषि के पास में बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी यानी बहुत बड़े बड़े भवन थे जैसे आजकल के लोगों के पास होते हैं ऐसे ही बड़े बड़े मकान छोटा चो, हो बड़ा हो मकान है शाला कहते हैं जिसमें रह करके काम करते हैं हम लोग घर में रह करके हम अपने जीवन का काम करते हैं जीवन की उन्नति करते हैं पशुओं को रख करके उनकी उन्नति करते हैं उनसे उपयोग लेते हैं और ऐसी शा, शाला में बैठ हम हवन आदि करके जिस शाला के रूप में उसका प्रयोग करते हैं शाला का मतलब भवन जिसमें रहा, रहा जा सकता है तो अब शालिया का मतलब क्या है तो समझाए यहां पर शालायाम भवा शालिया अगर आप में आपको शाला में कोई काम करना है तो शाला में होने वाले कार्य को शालिया कहेंगे घर में होने वाले कार्य को शालिया कहेंगे ऐसा जैसे मान लीजिएगा राजेश जी अपनी बेटी का एज्जोपीध संस्कार करेंगे तो उनके घर में एज्जोपीध संस्कार हो रहा है तो शालीय संस्कार हा, ऐसा कहेंगे शाला में होने वाला संस्कार कोई भी काम हो उसको शालिया कहेंगे यानी शाला में होने वाला चाहे वह कुछ भी काम होता हो इसको कहेंगे शालीय तो मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया है राजेश जी अपनी बेटी का उपनयन संस्कार करवा रहे हैं वेदारंभ संस्कार करा रहे हैं एक काम करवा रहे हैं घर के अंदर कर रहे हैं क्योंकि संस्कार घर में करने होते हैं अपने अपने घर में करने होते हैं तो शालायाम भवशालीय शाला में घर में होने वाला जो भी कार्य संस्कार हो रहा है तो संस्कार शालीय संस्कार हा। ये शालीय का अभिप्राय समझा मैंने आपके सामने स्पष्ट हो रहा है जी तो हम आगे बढ़ते हैं शब्द को आपने देखा शब्द का अर्थ को देखा शालीय का मतलब है शाला में होने वाला अगर इसको हम कहेंगे पाठशालीय या पाठशालीय पाठशाला में होने वाला ऐसा कुछ भी आप कर सकते हैं जहां भी आप लगाएंगे ये अलग अनेक कार्यो के लिए इस शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं तो शाला में होने वाला कोई भी कार्य कोई भी चीज अब हमारे सामने मूल शब्द है शाला आकारांत शाला आकारांत है स्त्रीलिंग में है अब यह हमारे पास शाला पहले से बना बना शब्द है अब इस शब्द शाला है तो यह टाव प्रत्यंत है यानी स्त्रीलिंग में है प प्रत्यय होकर के शाला शब्द बनता है तो ताप प्रत्यांत होने के कारण से लिखा है ताप प्रत्यांत शाला शब्द से क्योंकि यह शाला शब्द है ताप प्रत्यांत है में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं एक दीर्घ आकार वाले और एक दीर्घ इकारे इकार और भी होते हैं दीर्घ उकार वाले भी होते हैं अरस्व इकार वाले भी होते हैं लेकिन मुख्य से जो मुख्यरूप या स्त्री प्रत्य दीर्घ आकार बाकांश य स्त्रीलिङ्गकारान्त उकारान्त अरस्वीकारान्त बकायान्त है शाला-cha-pol प्राधिपदिक है तो प्राधिपदिक क्यों है तो आपके सम, मन में आ जाना चाहिए प्रातिपदिक क्यों है प्राधिपदिक क्यों है मन में एकदम आ जाना चाहिए कि प्रातिपदिक इसलिए है हां जी प्रीति जी बताएंगे प्रातिपदिक क्यों है यह शाला शब्द प्रीति जी आ, माता सुदेश जी प्रातिपद क्यों ओ, जी? हाँ जी क्योंकि अर्थवान है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि अर्थवान है शाला का अपना अर्थ है और सूत्र क्या है इसका परिभाषा है अर्थवान की परिभाषा ये तो राजेश जी ने सामने लिख दिया लेकिन, है। आ, आ, आ, बोल दीजिएगा अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रतिपदिकम इसको इसके अक्सर बोलेंगे ना आपको स्पष्ट बोलना है अर्थवत अधातु अर्थवत अधातुव अर्थ हाँ जो धातु नहीं है प्रत्यय नहीं है और अर्थवान है हाँ उसको प्राप्त हो ना स्पष्ट ये बात है तो इसको ये अर्थवान है इसलिए प्रातिपदिक है प्रातिपदिक होने से ज्ञा प्रातिपदिकात अभी सूत्र का अधिकार चल रहा है ज्ञाप प्राधिपदिकात तो कहता है देखिए ज्ञाप प्राधिपदिकात अभी इस सूत्र को लगाना है आपको ज्ञाप प्राधिपदिकात क्या कहता है ओम चीछ? स्वामी हाँ जी कौन बोल रहे हैं हाँ बोलिएगा ओम स्वामी जी हाँ जी बोलिए स्वामी जी हाँ जी शाला शब्द है जी इसमें आपने बताया है ताप प्रत्यांत है स्त्री लिंग में डाप ताप तीनों होते हैं तो टाप प्रत्यांत है ऐसा ही क्यों समझे क्यों ऐसा ही क्यों समझे इसमें क्या ये हो तो शब्द ही ऐसा हम क्या कह सकते हैं टाप से ही बनता है, स्था तो स्था तो है जी स्वामी जी स्त्री लिंग में डाप स्वामी ऐसा है टाप जी स्त्रीलिंग में देखिए सुनिए पहले टाप से भी बनते हैं डाप से भी बनते हैं तो यहां टाप से बना है क्यों बनते हैं वो तो आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको अभी तो इतना मान करके चलिए टाप प्रत्ययते उसके भी नियम होते हैं ना ये टाप के हैं ये डाप के हैं चाप के हैं तो क्यों टाप के हैं क्यों चाप के हैं क्यों डाप के हैं वो सब आपको समझ में आ जाएगा जब चौथा दे पढ़ेंगे आप ठीक है जी जी, हाँ जी हाँ जी रेणु जी से मैं पूछ रहा था ज्ञाप्राधिपदिकात क्या कहता है प्राधिपतिकात प्रत्य प्रत्य हां तो आप ये कहेंगे ग्यंत से और आबंत से और प्राधिपदिक से ंत से आबंत से और प्राधिपदिक से प्रत्यय होते हैं यद्यपि यह प्राधिपदिक है लेकिन इसको हम यहां पर टाबंत प्राधिपदिक मानकर साबंत प्राधिपिक मानकर के आगे प्रत्यय लाएंगे नू तो सभी प्राधिपदिक होते हैं लेकिन ताबंत को ग्यंत को अलग से पड़ा है इसका अपना प्रयोजन है Intent? तो आगे चलते हैं तो ज्ञाप्रातिपदिकात के अधिकार में यहां पर प्रत्यय आएंगे कौन प्रत्यय आएंगे सु औस अम औस ताभ्याम भ्यस ये सब प्रत्यय आएंगे ज्ञाप्र ज्ञाप्रातिपदिकात पद... के अधिकार में ज्ञाप्रातिपदिकात प्राध के अधिकार में इक्कीस प्रत्यय आएंगे पर हमको इक्कीस प्रत्ययों में से एक प्रत्यय को लेना है अब अर्थ को देख करके पता लगेगा आपको कि कौन सा प्रत्यय लेना है अब देखिएगा अर्थ क्या था शालीय का शालायाम भवा तो अर्थ है शाला में होने वाला अर्थ को देखिएगा शाला में होने वाला तो कौन सा आ... आ... कौन सी विभक्ति लाने से यह अर्थ निकलेगा शाला में होने वाला कौन सी विभक्ति लाने से यह अर्थ निकलेगा आ, शाला में होने वाला यानी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय चतुर्थी पंचमी छठी सातवीं सातवी भक्ति और ओम स्वामी सप्तमी अभी ओम स्वामी सप्तमी विभक्ति हाँ जी बिल्कुल ठीक है क्योंकि शाला में होने वाला घर में होने वाला सप्तमीभक्ति अर्थ जो है सप्तमी विभक्ति ला सप्तमी विभक्ति लागे बे सप्तमी विभक्ति कि सूत्र आसीत् समये शाला मेला अर्थ को समझना है। जो शाला मे होने वाली जो है, वो अलग है। और शाला अलग है शाला मे होने वा अल च वो संस्कार है क्या या वो आ, आ, मान लीजिएगाटर है कुछ भी है शाला में होने वाला यानी शाला अलग है होने वाली चीज अलग है तो जो होने वाली चीज है उसका आधार कौन है यहां पर सीमा जी जो होने वाला है उसका आधार कौन है शाला शाला होने वाला है तो शाला उसका आधार है हां शाला उसका आधार है तो यहां पर जो है हम जो आधार होता है जो आधार होता है उसको व्याकरण में अधिकरण कहते हैं जो आधार होता है उसको अधिकरण कहते हैं तो यहां पर सूत्र आएगा आधारो अधिकरणम क्योंकि यहां शाला तो आधार है तो उस आधार का हमको नाम देना है नाम देंगे फिर आगे काम होगा तो जो शाला जो है वो आधार है क्योंकि उस उसी आधार में कुछ होने वाला है वो कुछ भी हो सकता है जो होने वाला है तो आधार में जो होने वाला है तो उस आधार का नाम देना है तो, तो आधार का नाम दे रहे हैं सूत्र है आधारो अधिकरणम आधार को अधिकरण कहते हैं सूत्र स्पष्ट हो रहा है आधार अधिकरण भवती आधार को अधिकरण कहते हैं ठीक है तो आधार को अधिकरण कहते हैं अब जो अधिकरण होता है उस अधिकरण में सप्तमी विभक्ति आएगी अब मूल अष्टाध्याय निकालिएगा मूल अष्टाध्याय मूल अष्टाध्याय निकालिएगा और पहले तो आधारों अधिकरण हम देखिएगा एक चार पैंतालीस सूत्र एक चार पैंतालीस सूत्र हां यह रहा एक चार पैंतालीस देखिए तेईसवां सूत्र है कारके पहले बताएगा कारके की अनुवृत्ति जाती है आगे कारके सूत्र की अनुवृत्ति आगे जाती है तो कारके की अनुवृत्ति आ रही है आधारे आधारों अधिकरणम पैंतालीसवां सूत्र आधार है एक एक, -एक है और अधिकरणम भी एक एक है आधारो अधिकरण कारकं भवती ऐसा सूत्रार्थ है आधारो अधिकरण कारकं भवति, आधार अधिकरण कारक होता है यह अर्थ गए, कारक की अनुवृत्ति आ रही है तो अधिकरण क्या है वो बताना पड़ेगा वो कारक होता है तो कारके की अनुवृत्ति लाएंगे इसमें तो आधार आधार ही अधिकरण कारक होता है या आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं आधारोधिकरणम समझ में आ गया जी आधारोधिकरण आधार को अधिकरण कारक कहते हैं अब अगला सूत्र देखिएगा अब ये आधार और अधिकरण का थोड़ा सा हमको यह भी समझना है ये अधिकरण कारक कैसे अर्थ निकलता है ये जो आधार अधिकरण जो है आधार जो है ये दो चीजों का आधार होता है दो चीजों का एक करता का होता है एक कर्म का होता है ये जो आधार जो होता है थोड़ा समझ लीजिएगा आधार जो होता है ये आधार या तो कर्ता का होता है या कर्म का होता है तो कर्ता कर्ता की जो क्रिया होती है कर्ता जो क्रिया करता है जहां रह कर के करता क्रिया करता है उसका आधार होता है और जहां रह के कोई कर्म हो रहा है तो उस कर्म का आधार होता है तो इसका अर्थ ऐसे समझ लीजिएगा क्योंकि ये जो क्रिया जो होती है ना क्रिया क्रिया क्रिया जो होती है वो क्रिया दो दो के आश्रित होती है क्रिया क्रिया जो है आप ऐसे समझ लीजिएगा क्रिया का आश्रय करता होता है यह क्रिया का आश्रय कर्म होता है यानी करता करता जो क्रिया करता है वो किसी आधार में रहकर करता है और जो कर्म होता है वह कर्म भी जो है वो किसी अधिकरण में होता है तो इसको सूत्र का अर्थ इस तरह लिखिएगा संस्कृत में अगर लिखना है आपको कर्तकर्मणो कर्तृकर्मणो क्रियाश्रयभूतो कर्तृकर्मणों क्रियाश्रयभूतो धारण क्रियाया कर्तृकर्मणो क्रियाश्रयभूतो धारण क्रिया प्रति यधार कर्तकर्मो क्रियाश्रयभूत धारणक्रिया य आधार है तत्क इसको हिंदी में भी लिख सकते हो क्रिया के आश्रयकर्ता क्रिया के आश्रयकर्ता और क्रिया के आश्रयकर्ता और कर्म की कर्म की धारण क्रिया के प्रति कर्म की धारण क्रिया के प्रति कर्म की धारण क्रिया के प्रति जो आधार रूप कारक कर्म की धारण क्रिया के प्रति जो आधार रूप कर्म नहीं जो आधार रूप का कारक गलत बोल दिया कर्म की आधार कर्म की धारण क्रिया के प्रति जो आधार रूपकारक उसकी अधिकरण संज्ञा होती है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है समझने का प्रयत्न करिएगा क्रिया क्रिया के, के आश्रय जो है करता है मतलब क्रिया हो रही है तो कोई करता होना चाहिए बिना करता के क्रिया नहीं हो सकती है तो क्रिया के आश्रयभूत करता और कर्म की धारण क्रिया के प्रति कर्म को कौन धारण करेगा आधारी तो धारण करेगा कर्म को जहां कर्म कहां होगा आधार में होगा तो कर्म की धारण क्रिया के प्रति जो आधार है यानी कर्ता का आधार और कर्म का आधार जो कारक है उस कारक की अधिकरण संज्ञा होती है यानी उस कारक को अधिकरण कहते हैं ऐसा सूत्रार्थ स्पष्ट हो गए जी आप सब लोगों को अब आगे बढ़ते हैं अगला सूत्र है सप्तम अधिकरण और जो अधिकरण कारक है नाम आपने दे दिया प्रॉब्लम है मेरे में हां जी आधार को हमने अधिकरण नाम दे दिया आधार को अधिकरण नाम दे दिया और अधिकरण नाम क्यों दिया उस अधिकरण कारक में सप्तम विभक्ति लानी है तो उसके लिए सूत्र है सप्तम अधिकरण मूल सूत्र पाठ में निकालिए दूसरे पाठ दूसरे अध्याय के 2 3 छत्तीस है दो तीन छत्तीस दो तीन छत्तीस निकालिए सप्तम्य अधिकरणी इस मैंने पीछे भी बताया था एक बार फिर आप निकालिए इसी इसी पाद का पहला सूत्र देखिएगा अनभीते अनभीते अनभीते सूत्र देखिएगा पहला सूत्र है अनभीते अभिहित कहिहित और अनभित दो शब्द होते हैं अनभिहित और अभिहित अभिहित का मतलब होता है क्रिया जिसको कहती है वो अभिहित है क्रिया जिसको कहती है यानी क्रिया जिसको उद्देश्य करके हो रही है वो अभिहित होता है अभिहित में प्रथमा होती है अभिहित अभिहित में प्रथमा विभक्ति होती है और अनभित जो क्रिया सीधा सीधा नहीं कहती है जिसको एक तो क्रिया सीधा करता को कह रही है और क्रिया सीधा नहीं कहती है सीधा नहीं कहती है सीधा तो कर्ता को कहा और जो सीधा नहीं कहती उसको कहते अनभित यानी क्रिया जिसको सीधा कुछ नहीं कहती है तो अनभित कारक में कारक का प्रसंग आ रहा है मैंने कहा था ना कारक पीछे से चल रहा है कारक कारक हा जी हा दृष्ट नहीं जैसे दिवदत्ता कार्य दत्त कार्योति करो, करो, थी। करो थी जो क्रिया है वो किसको कह रहा है कर्ता को कह रहा है कार्य कौन कह कौ देवदत्त कौती देंदत्त कार्य करो, करो, करो क्रिया जो है कर्ता को को कह कह कह रही रही रही है सीधा नहीं कह रही है है है है है नहीं नहीं इसलिए क्रिया जो जिसको कहती है उसमें कुरवि अभिहित प्रथमा अभिहित अभिहितकारक मे प्रथमा विभक्तितकारको में अलग अलविभक्ति जहां जैसा प्राप्त होता है तो य ही मूल सूत्र पाठ में देखिएगा अनभित कारक का प्रसंग चलेगा यहां पर अनभित की अनुवृत्ति आगे चलती जाएगी अनभित जो है ये इसकी अनुवृत्ति आगे बढ़ती जाएगी तो ये अनभित प्रकरण है तो अनभित में कर अनभित कारक में कर्म आ, कर्म अगर अनभीत है तो उसमें द्वितीय होती है कर्ण अनभीत है साधन तो अनभित साधन है तो उसमें तृतीय होती है अनभीत साधन है अनभीत संप्रदान है तो उसमें चतुर्थी होती है तो यहां पर विभक्ति प्रकरण है ये अनभित से लेकर के आगे ये विभक्ति प्रकरण चल रहा है इसको कहते हैं विभक्ति प्रकरण किस कारक में कौन सी विभक्ति होती है उस विभक्ति को निर्धारण करने वाला यह प्रकरण है इसको भी याद रखना पड़ता है विभक्ति का प्रकरण कहां पर है तो आपको बताना है अनभि के सूत्र से विभक्ति प्रकरण प्रारंभ होता है यानी जहां से विभक्तियां हम निश्चय करते हैं किसमें कौन सी विभक्ति हो विभक्तियों का निश्चय करने वाले सूत्र यहां पर इकट्ठे इसी प्रकरण में विभक्तियों को निर्धारण करने वाले सूत्र हैं यह विभक्ति प्रकरण कहलाता है तो अनभीत है कि अनुभक्ति आगे बढ़ती जाएगी इस अनभीत प्रकरण में किसी में द्वितीय किसी में तृतीय किसी में चतुर्थी किसी में पंचमी किसी में ष्ठी किसी में सप्तमी ऐसी विभक्तियां होती हैं किसी में संबोधन यह अनभित प्रकरण चल रहा है और अपना सूत्र जो है यहां पर कौन सा सूत्र बोला था मैंने 36 तो छत्तीसवा सूत्र देखिएगा पर 36 चा। चा तो पहले वाले को अनुकृष्ट करता है चा से हमको नहीं है हमको केवल यह देखना है सप्तम अधिकरण है सप्तमी में एक एक है अधिकरण सात एक है सूत्र का अर्थ होगा अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और अनभित जोड़ना है हमको अनभित कनवा आ रही है तो यह अर्थ होगा अनभिहित अधिकरण कारक में अनभिहित अनभि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है चकार से चकार से इससे पहले वाला सूत्र है पैंतीसवा देखिएगा चकार से दूरांतिकारेभ्य ऐसा शब्द है तो दूर और समीपवाची शब्दों में और दूर और समीपवाची शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है दूर और समीप वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति का विधान किया था पैंतीसवें सूत्र में ये सब पढ़ाए थे आप लोगों को मैंने संधि अपने रचना हाजी यह कहता है दूर और निकट दूरवाची और निकटवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है यह पैंतीसवां सूत्र कहता है और वहां भी छ विभक्त छा भी पढ़ा है यानी षष्टि भी विभक्ति होती है और इससे द्वितीय कहा और सप्तमी अधिकरण ये कहता है अधिकरण अनभिहित अधिकरण कारक में अनभिहित अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और दूर और समीपवाती शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति तुम्हारे सामने सप्तमी विभक्ति आ गई सप्तमी विभक्ति है गी सुप। गी सुप ये सप्तम की है और बार बार फिर ये बात आएगी सूत्र को थोड़ा समझना था आप लोगों को हां जी राजेश जी सूत्र को सामने रखिएगा चार एक दो सूत्र निकालिएगा चार एक दो मूल सूत्र को देखिएगा चार एक दो इसको कैसे पढ़ते हैं सूत्र को वो आपको दिखाना था मेरे को सु और ओ है तो वहां पर स्वज ऐसा हो गया सु और ओ है संधि हो गई वहां पर वो है इधर और उधर औ है संधि का मतलब यहां पर यना देश हो गया उत्थान उक, में वा हो गया इको एनची इको एनची से यकार हो गया वकार हो गया तो सु और अ को मिला दिया जो स्व स्वस स्व इतना एक बार पढ़िएगा स्वजस फिर उसके बाद है सकार में आकार जुड़ गया सकार में आकार जुड़ गया तो अम अम दूसरी विभक्ति है दूसरी विभक्ति का एक वचन अम है फिर विवचन में आउट है आउट आउट, आउट और बहुवचन में शस है शेस। तो जस, अम आउट शो अम आउट उसमें पेंसिल से आप ऊपर निशान लगा सकते हो स्वस जस, जस स्व जस, जस के सकार के ऊपर एक चिन्ह लगाएंगे तो यहां तक पढ़ना है समझना है स्व फिर अलगना जा जना सकार अकारे का जोडनाडा है शकार को को हो गया यहां शकार को छकार हो गया आप में कौन बता सकते हैं कि सूत्र हुआ है पहले बता दिया था मैंने हाँ जी आपसे कौन बताएंगे ये शक, शकार को छकार किस सूत्र से हुआ है कौन बताएंगे रुचि जी ने कहा मैं बताऊंगी और कौन बता सकते हैं राजेश जी क्या? हाँ बताइए हाँ बिल्कुल ठीक है रुचि जी आप भी यही कहना चाह रहे थे चलिएगा तो ओम स्था, ओम हाँ जी ठीक है तो स्व जस अम औ पढ़ सकते हैं छ यहां तक हो गया यानी प्रथम अभिभक्ति द्वितीय विभक्ति स्वज छ ता भ्याम भिस ये पूरा अच्छा है ताभ्याम भिस बिस तक पढ़ना है तीसरी विभक्ति पूरी हो जाएगी ताभ्याम भिस ताभ्याम भिस यहां तक तीसरी विभक्ति हो गई फिर चतुर्थी विभक्ति गे गे भ्याम भ्यस गे भ्याम भ्यस पर हा सरल है ये भ्यामभेसो चिन्ह लगांगे आपको अच्छा लगेगा पेन्सि ऊपर भ्यामभेसी विभक्ति गी पर पाञ्चमी विभक्ति पञ्चमी गसि भ्यामभेस गसि भ्यामभे गसिभ्यामभेस फिर छठी भी बाकी घस घस ओस गस, ओस आम गस अलग कर दीजिएगा फिर सकार में वो मिला दीजिएगा गस ओस फिर सकार में आ जुड़ा है तो आम यहां तक गस, ओस आम गस ओस आम फिर अंतिम विभक्ति बच गई सप्तमी देखिए गी गी ओसुपी ओस गी, गी में इकार है उधर ओस है तो इको ये न चाहिए लगकर के हो गया ग्यों तो ग्यो सुप ऐसा पढ़ सकते ग्यो सुप मिलाकर के पढ़ेंगे तो ग्यो सुप और अलग करेंगे तो गी ओसुप ऐसा पढ़ेंगे ग्योसुप अथवा गि ओ अब मैं पूरा सूत्र बोल रहा हूं आप देखिएगा मूल सूत्र में देखिएगाष ताभ्याम भिस गे भ्याम भेस गसी भ्याम भस गस ओस ग्योसुप फिर बोलता हूं धीरे से बोलता हूं स्वजस अम औ छस्टाभ्या भ्यस गसीभ्यां भेस गसोम गसोसाम ज्ञोसु ज्ञोसु स्वजस अम औ छाभ्यांस ये भ्यां, भ्यां भ्यस्त घसी भ्याम भेस, गस गो साम ग्यो सुप ऐसा पूरा सूत्र हो जाएगा देखिए अलग अलग देखना है तो सू अउ जस अलग अलग बोल रहा हूं अब सू अउ जस अम अउट शस अलग बोल दिया छाकूशा बना दिया सुस अम औस टा भ्याम भिस गें ध्याम भ्यस घसी ध्याम भ्यस गस ओस आम गी ओसु ये याद करना है आपको यह जरूर याद करना है सूत्र चाहे कितने दिन लगे आपको वैसे तो बहुत सरल है सबको याद है केवल एक दो तीन को शायद एक एक दो व्यक्तियों को ही याद नहीं होगा सीमा जी को याद नहीं होगा माता जी को याद नहीं होगा बाकी को याद होगा तो सु सुस अम औस गसी भ्याम सु औस अम औस ताभ्याम भिस गे भ्याम भेस गसी भ्याम गस ओस आम यी ओसु राजेश जी स्पष्ट हो गया ओम भगवन धन्यवाद तो यह 21 प्रत्यय है इन 21 प्रत्ययों में से सप्तम्य अधिकरण च यह सूत्र लागू हो रहा है हमारी विवक्षा है अधिकरण को बताना क्योंकि शालायाम भवक हमने शाला में होने वाला अर्थ को देखते ही हमको सप्तम सब, विभक्ति की विवक्षा हो रही है सप्तम विभक्ति की विवक्षा होते ही हमको यह देखना पड़ता है कि यह आधार है तो आधार को क्या कहते हैं व्याकरण में तो देखेंगे तो आधारोधिकरण सूत्र मिलेगा आधार को अधिकरण कहते हैं आधार को अधिकरण कारक आधार को अधिकरण कारक कहते हैं यह सूत्र मिल गया और फिर हम देखेंगे अष्टाध्याय में अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है तो मिल जाएगा सप्तमी अधिकरणे सप्तम अधिकरणे सूत्रों में साथ साथ आप संधियों को भी पकड़ लीजिएगा यह क्या होता है जब संधि प्रकरण आएगा तभी संधि को समझेंगे ऐसा नहीं होता हमारा जो हमारी जो जीवन शैली होती है हमारी जीवन शैली में सभी चीजों को इकट्ठा लेकर जाना पड़ता है एक एक को लेकर जाएंगे तो हम पार नहीं कर पाएंगे सब चीजों के इकट्ठा ले जाना पड़ता है कोई कहे पहले मैं यम का पूरा पालन करूंगा फिर नियम का पालन करूंगा फिर आसन लगाऊंगा फिर प्राणायाम करूंगा तब तो जीवन समाप्त हो जाएगा उसका यम को सिद्ध करने करते करते ही जीवन सारा समाप्त हो जाएगा फिर नियम कब करेंगे आसन कब कर लगाएंगे प्राणायाम कब करेंगे इसलिए सबको साथ में चलना पड़ता है अब सबको कैसे चलेंग, ले चलेंगे लेके चलेंगे ठीक है को आप साथ में नहीं ले जा सकते लेकिन ध्यान तक तो ले जा सकते साथ में सबको सात अंगों को तो अधिक से अधिक चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है हमको तो ठीक इसी प्रकार से यहां व्याकरण में भी साथ साथ बहुत सारी बातों को लेकर साथ में जाना पड़ता है तो यहां साथ, साथ ले जाने की प्रक्रिया दिमाग में बिठानी है साथ साथ इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं आपको कभी कोई बात कभी कोई बात कभी कोई बात उसको नोट करिएगा उसको बार बार आवृत्ति करिएगा और पढ़ते समय वहां फोकस करिएगा प्रारंभ में व्यक्ति को हर जगह फोकस करते हुए देखना पड़ता है यानी अपनी ता, अपने टार्च को लार्ज करके नहीं देखना मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना मैं मोटी भाषा में बोल रहा हूं अपने टार्च को लार्ज करके देखेंगे ना तो आप बिखर जाएंगे यानी चीजें बिखर जाएंगी आप किसी को नहीं पकड़ पाएंगे बहुत कम पकड़ पाएंगे अगर उसको लार्ज नहीं करके उसको माइक्रो करके अगर आप फोकस करेंगे तो जहां भी फोकस करेंगे ना आप वहां बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको और तुरंत आपको वो क्या कहना चाहिए जब माइक्रो करके जब आप सूक्ष्म करके फोकस करेंगे जहां फोकस करेंगे पूरा प्रकाश वहीं पर पड़ेगा और जब वहीं पर पूरा प्रकाश पड़ेगा ना तो वह एकदम संस्कार आपके मन में बैठ जाएगा फिर वह आसानी से नहीं निकलता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा अगर आप फोकस को जितना कम करेंगे उतना अधिक अच्छा संस्कार पड़ेगा अब देखिएगा मैंने आपको वाला सूत्र बताया इसमें कई संधियां आपके सामने आ गई तो साथ साथ देखना, स्व यहां पर स्वजस में यनादेश हुआ यानी उकार को वकार हो गया ये किससे होता है ई को यनाची इससे होता है फिर जो हलंत होता है उसमें यानी हलो में स्वरों को मिलाते जाना वो भी संधि कहलाती है पर उनका कोई नाम नहीं है बस मिलाते जाओ जहां जैसे मिलता जाएगा जैसे जस जैस में जस वाले सकार में आकार मिल गया बिना सूत्र के मिला दो फिर आ, मकार में औकार को मिला दो सूत्र देखिए सुजस वाला सूत्र हमने आकार भी मिलाया औकार को मिलाया फिर शशचोटी लगा करके शकार को छकार कर दिया और श में जो सकार है उस सकार को आगे टाभ्याम भी से है टा है तो स्टूनास्टू स्टूनास्टू से सकार को शकार हो गया पहले बताया था स्टूनास्टू सकार और तवर्ग सकार को और तवर्ग को सकार को तवर्ग को शकार और टवर्ग आदेश होता है किसके योग में शकार और टवर के योग में यानी सकार को शकार शकारि गलत बोला दंत्य दंत्य सकार को मूर्धन्य शकार आदेश होता है और तवर को टवर का आदेश होता है किसके योग में मूर्धन्य शकार और तवर के योग में इसलिए कहा स्टू ना स्टू स्टुनाष्टु या टा मे टवर्गे उवर के योग मे सकार शकारो गया तो बन गया शकार कुतो छोटी से छकारो शक... गया और सकार कुटव के योगे शकारो गया स्टुनास्टु देखि समये सा चल रको टाभ्यां भ्याम अलंती रहेगा क्योंकि आगे जब स्वर स्वर नहीं मिलता है व्यंजन मिलता है तो वह जैसा वैसा रहता है तो मां को मां के रूप में दिखाई दे रहा है देखो भ्याम भ्याम में फिर भिस वैसा का वैसा है जे वैसा कैसा है ध्याम वैसा कैसा है भ्यस वैसा कैसा है गसी वैसा कव वैसा है ध्याम वैसा कैसा है पकड़ रहे हैं मेरी बात को और भ्यस वैसा का वैसा है फिर गस गस आया छठ विभक्ति गस।, गस में सकार में ओकार मिल गया तो बन गए गसो गसो साम। गस है फिर ओस है और ओस में सकार में आकार जुड़ गया तो साम बन गया फिर गी और ओस है फिर यहां पर इको यनची कर दिया इकार के स्थान में एकार हो गया तो ग्योसुख देखिएगा यहां पर दो बार यनादेश हुए हैं एक बार शेष छोटी है और एक बार स्टूनाष है तो इसी तरह आप समझते जाएंगे तो साथ साथ ये संधियों का भी अभ्यास हो जाएगा आपको आगे जाके परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी आगे जाके आपको यह नहीं होगा कि पता नहीं यह क्या हो रहा है यहां पर समझ में नहीं आ रहा है कई बार शब्दों को देखते ही समझिए शस बोल रहे थे ये शश है तो सकार के स्थान में मूर्धन्य कैसे हो रहा है आदमी परेशान होता है जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो दिमाग को खा जाती है वो बात तो आसानी दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखना है गर्म नहीं करना है तो समझते जाएंगे धीरे धीरे हो जाएगा तो इको यन अच्छी इक के स्थान में यन अब किसी को आपने से किसी को इक क्या है और यन क्या है समझ में नहीं आ तो प्रत्यार में देख लेना प्रत्यार्थ में एक किसको कहते हैं और यन किसको कहते हैं बहुत सारे ले इक के स्थान में यन होता है तो इक के स्थान में यन इक में कितने अक्षर है यन में कितने अक्षर है तो यथासख्य करके यथाक्रम करके हो जाएंगे अपने आप समझ में आ जाएगा थोड़ा सा मैं बताऊंगा थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो तो हम आगे बढ़ते हैं ये आपको संधियां साथ साथ देखते जाने की बात कही है अब हम आगे बढ़ रहे हैं शाला शब्द हमारे सामने है ताबंत है या प्राधिपतिकात के अधिकार में हमने क्या किया है सुजस Q21 प्रत्यय लाए और 21 में से हमको एक ही चाहिए तो शब्द को देखा शब्द के अर्थ को देखते ही हमको पता लग गई तो आधार है तो आधारोधिकरणम सूत्र लाए आधार अधिकरणम सूत्र ला करके हमने अधिकरण नाम रख दिया फिर सप्तम अधिकरण से सप्तमी विभक्ति ले आए तो सप्तमी विभक्ति के कौन से आ गए तीन आ गए गी ओसुप ये तीन आए हमारे सामने क्योंकि सप्तम यदि करने से तो सप्तमी विभक्ति आई है तो सप्तमी विभक्ति के तीनों आएंगे त्रिक, तीनों आएंगे त्रिक गी ये तीन आ गए एक वचन दिवचन बहुवचन आ गए फिर हमको क्या करना है यह तो शाली यह शालायाम भवा तो शालायाम जो है यहां पर एक वचन है सप्तमी का एक वचन, शालायाम जैसे आकारांत को आप सप्तमी भक्ति के एकवचन में कैसे पढ़ते हैं रामायाम शालायाम गंगायाम यमुनायाम ऐसे तो यहां शालायाम में एकवचन है और हमारे पास तो तीन वचन है यहां पर एकवचन, वचन द्विवचन दोवचन तो एकवचन की विवक्षा हम यहां वही सूत्र लगाएंगे द्वेकोर द्विवचन एक तो सूत्र को लगा करके हम घी को रख देंगे बाकियों को हटा देंगे हटा दिया तो हमारे सामने शालाघी यह स्थिति है शालांगी यहां तक पहुंच गए अब अगला सूत्र आ रहा है हमको यहां से आगे प्रत्यय लाना है जिससे कि हम हमको शालिया बना सके शालिया बना सके तो प्रत्यय लाना है कैसे लाएंगे तो उसके लिए सूत्र आया समर्थानाम प्रथमा दवा एक सूत्र है समर्थानाम प्रथमा दवा निकालिए मूल अष्टोद में निकालिए समर्थानाम प्रथमा दवा चार 1 82 सूत्र चार एक बयासी निकाला है चार एक बयासी हां समर्थानाम प्रथमा दवा यह सूत्र जो कहता है बहुत विशेष सूत्र है समर्थानाम प्रथमाद वर्थानाम में छे तीन है देखिए समर्थान में छे तीन है और प्रथमाद में पांच एक और व पद है समर्थानाम छे तीन प्रथमाद पांच एक वा, वव्य अब यहां एक बात आपको समझना है समझना यह है यह जो संबंध होता है छठी विभक्ति छठी विभक्ति संबंध को कहते हैं जो आप लोग सुनते हैं का, काके की संबंध अनेकों प्रकार के होते हैं संबंध जो है अनेकों प्रकार के होते हैं मांभाष्यकार महर्षि पतंजलि बताते हैं एक संबंध होते हैं वन नॉट वन ये ये वन नॉट वन जो है बहुत बढ़िया चलता है शास्त्रों में आयुर्वेद कार ने भी चरक संगीताकार ने कितने कितने प्रकार से लोग मरते कितने लोग यानी कितने प्रकार से लोग मनते मरने के भी प्रकार होते हैं मरने के वेराइटीज होते हैं किस किस प्रकार से लोग मरते तो चरक संगीताकार ने भी यह बताया वन वो 101 प्रकार से मरते हैं लोग मरने वालों के प्रकार बताए 101 प्रकार से मरते हैं यानी 101 प्रकार की मृत्यु होती है तो यहां पर भी महावाशिक पतंजलि कहते हैं संबंध भी अनेक प्रकार के वन नॉट वन एक प्रकार के संबंध होते हैं कहीं पिता पुत्र का संबंध है ये अलग है कई पति पत्नी का संबंध है ये अलग है कहीं गुरु शिष्य का संबंध है ये अलग है ऐसे अलग अलग संबंध होते हैं ऐसे 101 सौ एक है यहां समर्थन में भी षष्ठी विभक्ति है तो यह कहते हैं यह निर्धारण वाला संबंध है निर्धारण आपको पढ़ाया गया था निर्धारण बोतों में से निर्धारण करना होता है उनको अनेकों में निर्धारण तो यह निर्धारण में समर्धारण अर्थ में ष्ठी है पकड़ में आ रहा है निर्धारण अर्थ में षष्ठी है समर्था प्रथमा दवा सूत्र का अर्थ है समर्थो में ऐसे अर्थ होगा जैसे आ, मैं कहूं मनुष्यों में दयानंद श्रेष्ठ है तो मनुष्याण दयानंद श्रेष्ठो अस्ति ऐसा आएगा मनुष्यों में बोल तो जा रहा हूं मैं लेकिन यहां निर्धारण अर्थ में है इसलिए निर्धारण होने के कारण से श्रेष्ठी विभक्ति आएगी हिंदी में तो यही बोलूंगा मनुष्यों में दयानंद श्रेष्ठ है पर यहां मैं निर्धारण कर रहा हूं इस वाक्य में ही पता लग रहा है आपको निर्धारण हो रहा है मनुष्यों में दयानंद श्रेष्ठ है तो मनुष्यानाम दयानंद श्रेष्ठ स्थित या मनुष्यानाम दयानंद श्रेष्ठ इतना भी कह सकते हैं तो यहां समर्थो में ऐसा नहीं अर्थ निकलेगा समर्थों में फिर आगे शब्द है प्रथमा यानी अनेक है यहां पर समर्थ तो अनेक है मतलब एक से अधिक है समर्थ कौन है वह समर्थ शब्द समर्थ शब्दों में प्रथम शब्द से आपको प्रत्यय लाना है यह सूत्र निर्धारण करता है आपके सामने समर्थ शब्द हैं अनेक समर्थ शब्द है उन अनेक समर्थ शब्दों में प्रथमाद प्रथम समर्थ से आपको प्रत्यय लाना है समझ रहे हैं मेरी बात को तो समर्थों में प्रथम समर्थ से प्रत्यय लाना चाहिए यह समर्थों में से प्रथम समर्थ से प्रत्यय होता है यह इसका अर्थ है अब अब देखिए यहां पर हमारे सामने जब विग्रह वाक्य देखते हैं विग्रह वाक्य है शालायाम भवा शालायाम भवा ऐसे दो शब्द हमारे सामने शाला में होने वाले को शालिया कहते हैं तो शालायम शाला भी शब्द है और भव शब्द है दो है यहां पर इन दोनों में से किससे प्रत्ययलायम तो कहता है प्रथमा प्रथम से प्रत्यय लाना है आप में से कोई कह सकते हैं आ, हम हम ऐसा लिखे भव शालायाम तो भव को पहले लग देंगे तो भव्य से आ जाएगा प्रत्यय तो ऐसा नहीं होगा यहां प्रथम समर्थ का मतलब है सूत्र में सूत्र में सूत्र में जो प्रथम उच्चारित शब्द है अभी आगे इसको मैं बताऊंगा समझाऊंगा यह ये, ये सूत्र कहता है जो विधायक सूत्र है प्रत्यय विधायक प्रत्यय को विधान करने वाला जो सूत्र है उस प्रत्यय प्रत्य को विधान करने वाले सूत्र में जो प्रथम शब्द है उससे ही प्रत्यय लाना है अब भले भवा शालायाम लिखो या शालायाम भवा उससे कोई अंतर आएगा नहीं लेकिन सूत्र में जिस शब्द को पहले लिखा है उसी से आपको विभक्ति लानी यह ऐसा कहता है हां जी मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को नहीं समझ सूत्र तो एक हाजी स्पष्ट नहीं हो रहा स्पष्ट नहीं हुआ आ, ऐसा है हमारे सामने शालायाम भव विग्रह वाक्य शालिया का विग्रह जब करते हैं तो शाला में होने वाला तो एक है शाला और एक है होना यह दो शब्द है शालायाम यानी शाला है और भवा है शाला और भवा यह दो शब्द है भव का अर्थ है होना और शाला का मतलब शाला यह दोनों समर्थ शब्द है यानी अपने अपने अर्थों को देने में समर्थ है भव शब्द होने अर्थ को देता है शाला शब्द घर घर अर्थ को देता है दोनों समर्थ है तो इन दोनों में से किससे प्रत्यय लाना चाहिए यह प्रसंग आता है तो सूत्र कहता है समर्थ शब्दों में जो प्रथम उच्चारित है उससे आपको प्रत्यय लाना है तो प्रथम उच्चारित का मतलब है सूत्र मतलब जैसे यहां पर जो प्रत्यय आएगा उस प्रत्यय को बताने वाला जो सूत्र आएगा उस सूत्र में जो पहला उच्चारित पद है जैसे मैं बोलूंगा तत्व भवा तत्र भव तत्र का मतलब है सप्तम विभक्ति सप्तम विभक्ति को बताने के लिए तत्व शब्द का प्रयोग किया है और भव तो भव है ही तो तत्र भव कहता है सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति से कहे गए शब्द से भव अर्थ में प्रत्यय होता है ऐसा कहता है। तो आपने सप्तमी से सप्तमी से युक्त शब्द जिसमें आपने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है उसी से होगा तत्र भव कहता है सप्तमी समर्थ विभक्ति से सप्तमी समर्थ विभक्ति से भव अर्थ में प्रत्यय होता है यह सूत्र कहता है तत्र भव तो तत्व भवा में तत्र पहले उच्चारित किया है और भव बाघ में उच्चारित किया है तो सूत्र जो प्रत्यय का विधान करता है उस सूत्र में प्रथम उच्चारित शब्द से ही प्रत्यय लाना चाहिए ऐसा समर्थानाम प्रथमादवा सूत्र कहता है राजेश जी पकड़ में आ रहा है ओम भगवन जी आप में से जिस किसी को भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते मेरे से अब समर्थ किसको कहते हैं इसको भी समझना समर्थ का मतलब क्या भी जी, जी। प्रत्यय को विधान करने वाला जो प्रथम शब्द है उसी से प्रत्यय प्रत्यय विधान प्रत्यय का विधान करने वाला जो सूत्र है उसमें अनेक शब्द है तो वहां के जैसे मैंने उदाहरण बताया सूत्र बताया तत्र भव एक सूत्र है तत्र का मतलब है सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति से कहे गए शब्द से भव अर्थ में प्रत्यय होता है ऐसा सूत्र है तो सूत्र में जो प्रथम उच्चारित पद है उस प्र, प्रथम उच्चारित पद से ही प्रत्यय आएगा तो प्रथम उच्चारित क्या है तत्र है तत्र का मतलब सप्तम विभक्ति मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं जैसे मैं कहूंगा यह तत्र से आपको पकड़ में ना है तो मैं कहूंगा तत्र इदम या तत्र जाता कह लीजिएगा यह भी तत्र ही है तथा आगत है स्वामी जी। वो भी तथा तत्र यत्र तत्र एक तथा देखिए तस्पत्यम एक सूत्र तस्या अपत्यम सपत्यम एक सूत्र है तस् का मतलब है ष्ठी विभक्ति तस् में ष्टी है तो ष्टी विभक्ति से ष्ठी विभक्ति से युक्त जो शब्द होगा उस शब्द से अपत्यम संतान अर्थ में अमुक प्रत्यय होता है यह सूत्र कहता है तस्यापत्यम सृष्टि समर्थ विभक्ति वाले शब्द से अपत्य अर्थ में प्रत्यय होता है यह कहता है अब तस्य अपत्यम दो शब्द हैं तस्य और अपत्यम तो तस् पहले उच्चारित है और अपत्यम बाद में उच्चारित है तो अपत्य से प्रत्यय लाएंगे या तस् से लाएंगे सूत्र कहता है समर्थान प्रथमा दर्थे तस्वीर समर्थ है और अपत्य भी समर्थ है इन दो समर्थों में से प्रथम उच्चारित समर्थ से ही आपको प्रत्यय लाना चाहिए ऐसा वो कहता है सूत्र हाँ जी रेणु जी जी ये तो समझ में आ गया लेकिन जब प्रत्यय थे तो उसमें जो तीन हमने लिए उसमें से क्या घी की कोई मतलब नहीं वो तो शाला शब्द के लिए आ, आ, आबस्त और प्राधिपत शब्दों से आगे के प्रत्यय आएंगे तो वो आगे के प्रत्यय ले आए थे वो, वो प्रसंग पूरा हो गया जी ठीक है और आप में से किसी को यह समर्थन प्रथमा समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हैं और कोई संक, संकोच शर्म नहीं करना है अच्छे काम के लिए कोई संकोच नहीं करना है तो यहां यह कहता है जब आप कोई प्रत्यय लाएंगे यहां पर यहां पर इस प्रसंग में यह जो प्रसंग चल रहा है हमारा इस प्रसंग में चौथे अध्याय के प्रसंग में चल रहा है चौथे पांचवें अध्याय के प्रसंग में चल रहा है यहां पर अगर आपको कोई प्रत्यय लाना है तो समर्थ शब्दों में से जो प्रथम उच्चारित शब्द होगा उसी से लाना है बले आप शालायाम भवा लिखो या भवा शालायाम लिखो उल्टा पुलटा लिख सकते हो संस्कृत में ये आपको स्वतंत्रता दी है कि राम गांव जाता है तो जाता है राम गांव ऐसे हिंदी में बोलेंगे तो अटपटा सा लगेगा वो कहेंगे हिंदी में ऐसा मत बोलो ऐसा बोलो लेकिन संस्कृत में हम बोल सकते हैं गच्छती राम ग्रामम ग्रामम गाम ऐसे उल्टा पुलटा हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर कहा आप चाहे पहले भव को लिखो बाद में शाला लिखो तो भी शाला से ही प्रत्यय आएगा और पहले शाला लिखो भव बाद में लिखो तो भी शाला से आएगा क्योंकि सूत्र यह कहता है सप्तमी विभक्ति से युक्त जो शब्द होगा उसी में ही उसी से ही आपको प्रत्यय लाना है सप्तमी विभक्ति से युक्त जो शब्द होगा उसी से ही आपको प्रत्यय लाना है ऐसा ये विधान करता है समर्थानाम प्रथमा दवा और इस सूत्र की जो अनुवृत्ति है ये इसकी अनुवृत्ति आप लिख लीजिएगा इसी सूत्र के आगे 5-3-1 तक जाएगी 5-3-1 तक तो ये हो गया समर्थानाम प्रथमा दवा प्रश्न ये समर्थ किस कहते हैं समर्थ किसको कहते हैं इस समर्थ को बताने के लिए भी एक सूत्र है दो एक एक निकालिएगा दो एक एक समर्थ पद विधि यह सूत्र है समर्थ पद विधि निकाला है आपने समर्था पदविधि जो कहता है जो पदों की विधि आप करेंगे पदों का जो विधान करते हैं जैसे हम इस पदों का विधान करते हैं शाला और छा है यानी शाला और ई है इन दो पदों की विधि करते हैं हम या समास की विधि करते हैं ऐसे अलग अलग विधियां करते रहते हम लोग आगे व्याकरण में तो जहां पर भी आप विधि करोगे पदों की विधि करोगे वो समर्थों में ही करना है असमर्थों में नहीं समर्थ पदविधि सूत्र है समर्था में एक एक है और पदविधि में एक एक है पर पदविधि जो है समास युक्त पद है तो इसको पदस्य विधि कह सकते हैं पदस्य विधि पदविधि यह पदयो विधि पदविधि यह पदान विधि पदविधि एक वचन में द्विवचन में बहुवचन में कह सकते यानी एक पद से विधि करनी है आपको जैसे शाला से एक ही पद से विधि करेंगे या दो पदों को मिलाकर के विधि करेंगे कोई या कहीं तीन तीन पदों को लेकर के विधि करेंगे जैसे बहुवरी समास में तीन तीन पदों को लेकर के विधि करते हैं यानी तीन पदों को लेकर के समास बनाते हैं कहीं दो पदों को लेकर के समास बनाते हैं कहीं एक पद को लेकर के हम प्रत्यय लाने का काम करते हैं तो ये विधान करते हैं अलग अलग विधान करते हैं तो पद पदस्य विधि पदयो विधि पदानाम विधि तो ये कहता है समर्थहा पद समर्थ शब्दों की ही समर्थ पदों वाले शब्दों की ही विधि होती है जहां भी आप विधान करो वो समर्थ होना चाहिए समर्थ मतलब शक्त सकना यानी उसमें कोई अर्थ होना चाहिए क्या मतलब जैसे मैं, मैं आपके साथ जुड़ने का सामर्थ्य रखू मैं और तो तो है नहीं मैं मैं जुड़ रहा हूं आपको आपके साथ में तो इसको मर् जड्रहे असमर्ण मे पढा जुडना चता असमर्हटी भाषा सम् अग्र अध्यापक बनना चाहता हूं, तो अध्यापक बनने लायको योग्यता लि समर् मोग्यता योग्यता य पढ़ाने की योग्यता मेरे में आए तो मैं समर्थ हो जाऊंगा और पढ़ने की योग्यता आप में आ जाएगी तो आप समर्थ हो जाएंगे तो आप समर्थ हो जाए और मैं समर्थ हो जाऊं तो दोनों के बीच में संबंध बनेगा अध्यापक विद्यार्थी का संबंध बनेगा ऐसा इसको कहते हैं समर्थों में विधि समर्थ पदों की विधि होती है तो जहां भी हम काम करेंगे के बीच में काम करेंगे कागे के बीच म कानि का अग्रे असमर्थ पमर्नागे फिर विधाने परम् समर्थ बनाे तु बिगडा अनुचित मैसे व्याकरणं जागे तु समर्थो काम केगे ऐसाता समर्थो बीचें हि पदो की विधि पदों का विधान होता है चाहे वो दो पद हो चाहे एक पद हो चाहे वो अनेक पद हो फिर पद से विधि करते हैं एक पद से आगे की विधि करते हैं पदार्थ विधि पद विधि मैंने एक बताया पद से विधि पदयोविधि विधि फिर कहा पदार्थ विधि पद से आगे की विधि पदार्थ विधि पद विधि इस प्रकार अनेक सम कर सकते हम इसमें पदविधि में यह आगे आपको समझ में आ जाएगा जब यह सूत्र आएगा तो शक्त व्यक्ति योग्य व्यक्ति ही व्यक्ति का मतलब यह शब्द है व्यक्ति जो है यह किसी भी गुण के लिए भी व्यक्ति बोल सकते हो आप द्रव्य के लिए भी व्यक्ति बोल सकते हो आप क्रिया को लेकर के भी व्यक्ति कह सकते हैं व्यक्ति का मतलब ये एकाई तो जो समर्थ व्यक्ति है समर्थ शब्द है योग्य शब्द है उन योग्य शब्दों में ही पदों का विधान होता है यानी दो पद दो पदों को एक पद बनाना है या एक पद में कोई काम करना है या एक पद से उत्तर आगे कोई काम करना है ये सब योग्य शब्दों में ही होता है अब समर्थ का मतलब ये समझ लीजिए योग्य योग्य शब्दों में ही कार्य होता है यह मोटी भाषा में बोला और व्याकरण की भाषा में ये कहूंगा समर्था नाम शब्दा विषय एवं हाँ जी समर्था शब्द विषय एवं विधिर्भवती न तो असमर्था नाम। मैंने आपको जैसा उदाहरण हम दोनों का दिया अध्यापक और विद्यार्थी का उदाहरण दिया पढ़ने में समर्थ आपको होना चाहिए पढ़ाने में समर्थ मेरे को होना चाहिए तब हम दोनों के बीच में संबंध बनेगा तो कैसे होगा अध्यापक से छात्र जैसे राज्य राज्य पुरुष राज पुरुष तो अध्यापक छात्र अध्यापक तो समर्थ है दोनों पढ़ने में आप समर्थ और पढ़ाने में मैं समर्थ दोनों समर्थ हैं तो अध्यापक छात्रा बहुवचन में अध्यापक छात्रा ऐसा होगा जैसे राज्य पुरुष राजा का पुरुष ऐसे अध्यापक के छात्र यह है समर्थों के बीच में विधान करना तो हम आगे बढ़ते हैं समर्थानाम प्रथमा दो समर्थ किसे कहते हैं समर्था पद और अब समर्थानाम प्रथमादवा दवा इसका अधिकार चलेगा आगे पहुंचेगा प्राग दिशो विभक्ति सूत्र है 5-3-1 में वहां तक इसकी अनुवृत्ति चलेगी समर्थानाम प्रथमादवा की अब हमारे सामने प्रत्यय लाना है तो तत्र भवा तत्र भवा एक सूत्र है तत्र भव चार तीन तिप्पन नि चार तीन तिरपन मूलपाट में तव अब इससे पहले चार एक चार एक तेरासी निकालिएगा चार एक तेरास्ती एटी थ्री प्राग दिव्य प्राग दिव्य यह दिव्य तो अन कहता है प्राग का मतलब पहले पहले और दिव्य तो दिव्यती तेर दिव्यति खनति जन जयती तेर दिव्यति खनति जयती जीत एक सूत्र है चौथे पाद में चौथे पाद में दूसरा सूत्र है निकालिएगा इसी चौथे अध्याय के चौथे पाद का दूसरा सूत्र तो कहता है प्राग दिव्य तो यहां यह सूत्र अनुप्रत्यय का विधान करता है अनुप्रत्यय विधान यह कहता है अनुप्रत्यय होता है अनुप्रत्यय होता है अनुप्रत्यय होता, होता, होता है कहां होता है तो कहता है प्राग दिव्य तो ये जो चौथे चौथे पाँच का दूसरा सूत्र है तेन दिव्यती जनती खयती दोनों सूत्रों को पकड़ के रखिएगा तेजों को मिला लीजिएगा पृष्ठों को मिला के रखिएगा एक बार प्राग दिव्य तो को देखिएगा एक बार तेन दिव्यती खनति जयती जितम सूत्र को देखिएगा पृष्ठों को मिला के रखिएगा इधर देखिए एक बार उधर एक बार देखिएगा तो प्राग दिव्य तो कहता है अनुप्रत्यय होता है प्रत्यय होता है कहां कहां होता है तो कहता है प्राग दिव्य तोह अब उलट करके उधर देखिएगा तेन दिव्यती खनति जयती जितम तो प्राक मतलब पहले प्राक का मतलब है पहले दिव्य तोह दिव्यती से पहले पहले दिव्य तो का मतलब दिव्यती यह जो सूत्र है ना इधर दिव्यती शब्द इस दिव्यती वाले सूत्र से पहले पहले दिव्यती का मतलब है तेन दिव्यति वाले सूत्र से पहले पहले अनुप्रत्यय होता है यह सूत्र कहता है अनुप्रत्यय होता है प्राग दिव्य तो दिव्यती तेन दिव्यती खनति जयती जितम सूत्र से पहले पहले अन प्रत्यय होता है ऐसा यह सूत्र कहता है तो अब जितने पृष्ठ है ना बीच में देखिएगा एक दो तीन चार और यह पांच ये पांच पृष्ठों के बीच में जितने सूत्र हैं उन सूत्रों में अलग अलग अर्थों अर, अलग अलग अर्थ बताया है तत्र भवार्थ बताया तत्र जाता अर्थ बताया है सस्यापत्यम कहा है ऐसे बहुत सारे अर्थ बताए तो यह अनुप्रत्यय जो है अलग अलग अर्थों में होता है आगे बताऊंगा मैं आपके सामने रखूंगा अलग अलग अर्थों में यह प्रत्यय होता है इसको कहते हैं औत्सर्गिक सूत्र यानी सामान्य सूत्र पहले मैंने बताया था आपको एक सामान्य सूत्र होता है और बात कुछ विशेष सूत्र होते हैं सामान्य सूत्र जो है सब जगह पहुंचता है अगर कोई विशेष ना आए तो सब जगह पहुंचता जाता है विशेष आते ही हट जाएगा मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा मदाहरण सीमाजी अेर बैठी घर पे और रोज बैठती रोज बैठती है। रोज बैठती हैं हैं बैती समन्य नियम है कि सम्योज चेर पैती मै पञ्च जा तु ओीती मेरे बाती कुकि मशेशो गया हुर विशेष कवि कविता समन् कोज बैठना को बैठना है उन्हीं को बैठना यह सामान्य नियम है सामान्य नियम है रोज बैठती है और कोई भी विशेष मैं नहीं तो कोई भी विशेष आप में से भी कोई व्यक्ति राजेश पहुंच जाए या रेणु जी पहुंच जाए तो उठ करके एक ही कुर्सी है याद रखना कुर्सी एक ही है हाँ यह भी समझना मन में विकल्प मत लाना कुर्सी एक ही है ऐसा मान करके चलिएगा कुर्सी एक ही है तो सामान्य नियम है रोज वही बैठती है और मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा खुल करके बोलूँ अलग अलग ढंग से बैठती एक ही शेप में एक ही ढंग से नहीं बैठती कभी किसी प्रकार कभी एक पाँव दाए पाँव ऊपर करके बैठती कभी बाएं पाँव ऊपर बैठ कर बैठती कभी दोनों पाँव को ऊपर चढ़ा करके बैठती है जैसे भी मतलब पालथी मार करके बैठती हैं अलग अलग ढंग से बैठती है सामान्य नियम है लेकिन कोई गेस्ट पहुंच जाए तो उठ जाएंगी गेस्ट को बिठाएंगी ये विशेष हो गया ठीक इसी प्रकार से यहां पर प्राग दिव्य तो जो कहता है तेन दिव्यती खनति जयती जितम इस सूत्र से पहले पहले बीच में जितने भी सूत्र आए उन सूत्रों में यह अनत्यय पहुंचता जाता है अलग अलग अर्थों में लेकिन वहां वहां भी कोई विशेष सूत्र आते जब विशेष सूत्र आएंगे तब दूसरे प्रत्यय होते जाएंगे और जब वो विशेष सूत्र नहीं आएंगे तो अन, अन पहुंचता जाता है अनु प्रत्यय तो यह सामान्य प्रत्यय यह सब जगह पहुंचता जाता है विशेष आते ही अट जाता है नहीं तो वो जाता रहता ऐसा तो ये प्राग दिव्य तो अन् जो है ये सामान्य नियम कहते हैं इसको व्याकरण में औत्सर्गिक सूत्र उत्सर्ग मतलब होता है सामान्य नियम तो सामान्य नियम से यह अनु प्रत्यय सब जगह पहुंचता जाता है अब यहां पर आ जाइए तत्र भवा तो यह कहता है तत्र भवा सूत्र निकालिएगा तत्र ब चार तीन तिरपन तत्र भवा तो यह सूत्र का अर्थ है तत्र का मतलब सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्त सप्तम विभक्ति समर्थ समर्थ सप्तमी विभक्ति से ऐसा है इसका सूत्र समर्थ समर्थ सप्तमी विभक्ति वाले शब्द से समर्थ सप्तमी विभक्ति वाले शब्द से भव अर्थ में अण प्रत्यय होता है यह अनत्यय की तो अनुवृत्ति आ रही है प्राग दिव्य तोन से प्राग दिव्य तोन से यह सामान्य प्रत्यय आता आ रहा है तो यह कहता है तत्र भव तत्र का मतलब सप्तमी विभक्ति समर्थ यानी समर्थ शब्द है तो समर्थ सप्तमी विभक्ति वाले शब्द से भव अर्थ में अण होता है ऐसा यह सूत्र कहता है समझ में आ रहा है जी आप सबको अब यह अन पहुंच गया मैं बैठना चाहता हूं यहां पर शाला शब्द के आगे तो फिर हमको देखना पड़ता है कि अण को बिठाए या कोई विशेष तो नहीं है यहां पर या कोई विशेष होगा तो हम अगर हम खुद अण को बिठा देंगे तो वो नाराज हो जाएंगे मान लीजिएगा मैं सीमा जी के घर में पहुंच गया हूं लेकिन सीमा जी को पता नहीं लगा कि मैं पहुंचाऊं और वो कुर्सी में बैठने लगी तो कुर्सी में बैठने से पहले भले व्यक्ति थोड़ा सा सोचो आ, बुरा मत मानिए मैं थोड़ा सा आपको हंसाने की दृष्टि से बोल रहा हूं हंसी हसी में समझने के लिए भले व्यक्ति थोड़ा सोचो कोई देखो इधर उधर कोई गेस्ट तो नहीं आए नहीं आए तो बैठ जाए अगर आए हो और आप बैठ जाओ तो उनको बुरा लगेगा ना गेस्ट को तो यहां पर वही स्थिति समझ लीजिएगा तत्व भव कहता है सप्तमी समर्थ विभक्ति से भव में अन पहुंचने वाला है तो अन को देखना पड़ता है तो मेरे को बांधने वाला कोई विशेष तो नहीं है यहां पर तो वहां ढूंढता है वो कोई विशेष आया नहीं आया अगर विशेष नहीं है तो बैठेगा अगर विशेष आए तो फिर वह हट जाएगा मेरी बात समझ नहीं थी आप लोग तो ऐसे ही तत्र भवा तो सूत्रार्थ तो यही कहता है कि सप सब, समर्थ सप्तम विभक्ति वाले शब्द से भव में अन होता है यानी अन प्रत्यय आने लगता है इसका यह मतलब है तो अपवाद को देखता है विकल्प को देखता है यानी कोई गेस्ट तो नहीं आया है मेरे को बाधने वाला क्योंकि गेस्ट आते ही वो सामान्य को बाधता है बाधता का मतलब उसको हटाता है यानी उसके अधिकार को हटाता है और स्वयं अधिकार जमाता है इसका यह मतलब होता है और गेस्ट का यही काम होता है जब जब कभी गेस्ट घर पर आता है तो गेस्ट का अधिकार वहां पर होता है उसके अनुसार चलना पड़ता है हमको समझ रहे हैं आप लोग कोई अतिथि घर पर आता है तो अतिथि के अनुसार चलना पड़ता है अतिथि के अनुसार दिनचर्या बनानी पड़ती है क्योंकि वह विशेष है उसके अनुसार ही हमको सब काम करने होते हैं तो सामान्य का जो अधिकार होता है वह हट जाता है विशेष अधिकार वहां चलने लगता है तो सामान्य वाले को देखना पड़ता है कोई विशेष तो नहीं हमारे आस पास अगर है तो उसके लिए स्थान देंगे अगर नहीं है तो खुद काम करेंगे ऐसा होता है यहां पर तो यहां इतना ही समझ लेते हैं इसके आगे कल पहुंचेंगे हम अब सरल हो गए यहां पर लेकिन यहां पर कुछ बातों को और समझना है इस चौथे पांचवें अध्याय में कुछ बातों को आपको समझ करके फिर इस पूरी प्रक्रिया को सम, आ, समझ पाएंगे अच्छी तरह तो इसको यहीं पर विराम देते आगे पहुंचेंगे तो अभी तक जो बात बताई वो सबको समझ में आ गई जी एक बार लिख लीजिएगा आप लोग समझ में आ गई तो ताकि मैं आगे कल फिर मेरे को भूमिका नहीं बनानी पड़ेगी आगे चल पड़ूंगा मैं जल्दी पदमा जी को समझ में आ गया और रेणु जी को समझ में आ गया रुचि जी को समझ में आ गया ऋषा जी को समझ में आ गया और कौन बच्चे हैं भगवान जी ये तत्व भव जो है जी वहां पे आप गए कौन सा सूत्र था दिव्य तो प्राग में गए आप जी नहीं और... प्राग दिव्य तो अन्न है प्राग दिव्य तो उत्सर्ग सूत्र है यही से प्रत्यय शुरू हो रहे हैं प्राग दिव्य तो अन्न से प्रत्यय शुरू हो रहे हैं अच्छा ये उत्सर्ग सूत्र है सामान्य यहां या, से प्रत्यय शुरू हो गए यहां से प्रत्यय शुरू हो गए और आगे अलग अलग अलग अर्थों में ये प्रत्यय बैठते जाएंगे कहीं भव में कहीं कहीं होने वाले अर्थ में कहीं उत्पन्न अर्थ में कहीं विकार अर्थ में कहीं किसी अर्थ में ऐसे प्रत्यय होते जाएंगे हाँ जी क्या कहना चाहते हैं हाँ तो उस प्रकरण में हम गए कैसे वो नहीं पता चला मैले प्राग में कैसे पहुंचा है कैसे आ कैसे आ तत्र भव शाला भवा शालायाम भवा विग्रह बनाए ना शाला में होने वाला ओ. अब ये शाला में होने वाले के लिए कोई प्रत्यय कैसे आ सकता है अष्ट में घूमे घूमे तो हमको दिखाई दे रहा तत्र भवा सूत्र दिखाई दे पकड़ रहे हैं मेरी बात को oh. क्योंकि तत्र का अर्थ आपको समझ में आना है यह तत्र सप्तमी विभक्ति के अर्थ में लिखा है तत्र तो सप्तमी तो सप्तमी समर्थ शब्द से भव अर्थ में प्रत्यय होता है यह सूत्र का है तो जब अर्थ को देखा शालायाम भव शाला में होने वाला विग्रह वाक्य के अनुसार हमको सूत्र ढूंढना पड़ता है तो प्राग शालायाम भव शाला में होने वाला शालायाम भवा ऐसा अर्थ देखा हमने विग्रह वाक्य में तो भवा अर्थ को होने वाला अर्थ को बताने वाला कौन सूत्र है तो जब अष्टदय में घूमेंगे तो तत्व भवा दिखाई देगा हमको पकड़े में आ गया यहां तक पहुंच गया तो यहां पर वो सारे सूत्र और अधिकार सूत्र नहीं आएंगे जैसे पहले आते थे कौन से सूत्र संजय सूत्र और फिर उसका अधिकार सूत्र आ, आएंगे ना वो आएंगे जब जैसे ही प्रत्यय आएगा तो वो बताएगा यह प्रत्यय किस किस किसको प्रत्यय कौन सा प्रत्यय ये तो फिर वो अधिकार आ जाएगा प्रत्यय लाएंगे उसके बाद अधिकार आएगा यहां पर अधिकार अलग अलग ढंग से होते हैं अधिकार अलग अलग ढंग से होते हैं वो एक अलग प्रकार के अधिकार है ये अलग प्रकार के अधिकार है जब हम प्रत्यय आएंगे जैसे हम यहां छह प्रत्यय लाएंगे तो ये छह प्रत्यय को क्या नाम देंगे तो कहेंगे इसका नाम तद्धित दो इसका नाम तद्दित कहेंगे फिर तद्धित के अधिकार में आगे काम होगा ऐसा यह आएगा प्रसंग आएगा पहले तो हम प्रत्येक को लाएंगे यहां बिना अधिकार के ये तो विधान कर दिए ना वैसे तो अधिकार सूत्र आगे ना प्राप्त अपने ये समर्थानाम प्रथमाधि यह अधिकारी तो है समर्थानाम प्रथमाधि जो है यह कहता है समर्थ पदों में से प्रथम समर्थ से प्रत्येलाना आगे ये बोल रहे हैं ना ये अधिकार सूत्री है इसी के अधिकार में ये सूत्र आया तत्व भव राज जी समर्थान प्रथमा दधिकार सूत्र इसी के अधिकार में तत्र भव आया और तत्र भव ही क्यों सूत्र आया तो मैंने बताया विग्रह वाक्य को देख करके शाली का विग्रह वाक्य शालायाम भवा शाला में होने वाला इस विग्रह वाक्य में भवा शब्द देखा और शाला में सप्तमी विभक्ति देगा तो उससे सूत्रों को जब सूत्रों में घूमेंगे तो हमको तत्व भव सूत्र दिखाई दिया तो तत्व का मतलब सप्तमी और भव का मतलब होना तो यही सूत्र होना चाहिए अब तत्व भवा को देख लिया अब ये तत्व भवा में तो कोई प्रत्यय नहीं है तत्व भव सूत्र में तो कोई प्रत्यय तो है ही नहीं है तो फिर हम ढूंढेंगे तत्व भव में कौन सा प्रत्यय आ रहा है तो इस सूत्र से पहले ढूंढते जाएंगे ढूंढते जाएंगे तो प्राप्त दिव्य तो आना दिखाई देगा तो प्राग दिव्य होता है गुरू तो संकेत करने वाला होता है इंजीनियरिंग क्या बिना गुरु के होता है क्या डॉक्टरी बिना गुरु के होता है क्या ऐसे सब जगह बिना गुरु के नहीं हो सकता है गुरु जो है बहुत सारी खुद पढ़ पढ़ के कुछ तो संकेत दिया होगा ना जी जी. दो, प्रकार हो, दो प्रकार के होते हैं यानी एक अध्यापक भले साधारण अध्यापक हो उनको उतना अच्छा पढ़ाना नहीं आता है लेकिन फिर भी अध्यापक है तो कुछ तो संकेत देगा उसके कुछ संकेत अच्छे हो सकते हैं कुछ संकेत खराब हो सकते हैं तो कुछ जो अच्छे संकेत आपको पकड़ में आ गए उन अच्छे संकेतों के माध्यम से फिर आप उ करके उन संकेतों के आधार पर फिर खुद पढ़ लिया आपने यह हो सकता है लेकिन बिना आ, आ, संकेत के इतना पूरा इंजीनियर तो आप नहीं बन सकते अगर म, मैं कहूं मैं घर पर बैठ करके ही आपकी तरह इंजीनियर आपके विषय में इंजीनियरिंग कर लूंगा हो जाएगा क्या बिना किसी का सहयोग नहीं होगा नहीं होगा बस अगर घटिया से घटिया भी अध्यापक होगा वो कुछ ना कुछ तो संकेत देगा हमको और उन संकेतों को पकड़ करके फिर उन संकेतों के आधार पर संकेत उन संकेतों को लिंग बना लेंगे और फिर बाकी चीजों को हम अनुमान कर लेंगे ऐसा कुछ तो प्रत्यक्ष कराएगा उस प्रत्यक्ष के आधार पर वो प्रत्यक्ष लिंग बन जाएगा फिर हम अनुमान कर करके स्वयं की बुद्धि को विकसित करके फिर आगे पढ़ेंगे ऐसा ही होता है हम लोग भी यहां पर बहुत सारी चीजें खुद ही तो पढ़ते हैं जो जिन चीजों को पढ़ाने वाले आज नहीं है हमारी परंपरा में उन चीजों को हम लोग खुद पढ़ पढ़ करके तो आगे बढ़ते हैं ऐसे सबको करना पड़ेगा चलेगी तो यहां तक हम पहुंच गए हा यहां से आगे कल फिर पढ़ेंगे ओंकार करते हैं ओ... शांति शांति शांति नमो नम राजेश जी आपसे बात करनी है ओम भगवान